माँ की बातें और एक बार मैं अकेला ही श्री श्री माँ का दर्शन करने गया माँ तब कुछ दिनों के लिए जयराम बाटी से कामार पुकूर आई थी मेरा भी कांवार पुकुर पहली बार जाना हुआ था श्री रामलाल दादा और लक्ष्मी दीदी उस समय काँवार पुकुर में ही थी पहले दिन रामलाल दादा और मैं बरामदे में खाने बैठे थे माँ बीच बीच में हम लोगों को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 इस सन के लड़के ने जो खाया है बहुत खाया है उसे सब कुछ मत कहो और मुझसे बोली वैकुंठ अब पत्तल गिलास कटोरी उठा कर ले जाओ गुरुगृह में यह सब छोड़कर नहीं जाना चाहिए दूसरे दिन जब प्रणाम करने गया तो माँ ने पूछा तुम कब घर जा रहे हो मैंने कहा माँ मैंने बेलूर मठ नहीं देखा है मठ होकर फिर घर जाऊँगा इस पर माँ बोली अभी मठ जाने की जरूरत नहीं तुम आज ही घर लौट जाओ मैंने कहा माँ इतनी दूर आया हूँ एक बार मठ गए बिना घर नहीं जाऊँगा माँ ने कहा नहीं तुम घर लौट जाओ गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए इसके बाद मैंने कोई आपत्ति नहीं की लेकिन मन ही मन सोच लिया कि यहाँ से निकलते ही मठ जाऊँगा तब माँ जान भी नहीं पाएंगी उसी समय इलाहाबाद से एक स्त्री भक्त और एक पुरुष भक्त आए थे माँ ने उन्हें उस उसी दिन दीक्षा दी माँ ने मुझे बुलाकर कहा तुम इनके साथ जाना लेकिन उनके यह कहने पर कि मेरे उनके साथ जाने से उन्हें अब सुविधा होगी मैं नहीं गया उन्हें विदा देने के लिए माँ सदर दरवाजे तक आई थी इसके पहले अपने रुपये का बैग मैं सदर दरवाजे के पास के आले पर रख आया था उस आले पर माँ की दृष्टि पड़ने पर उन्होंने उसे कमरे में लाकर रख दिया था तत्पश्चात लक्ष्मी दीदी को भेजकर कर माँ ने पूछवाया बैकुंठ ने अपने रुपये के बैग का क्या किया यह बात सुनकर मैं उसे खोजने लगा जब नहीं मिला तो लक्ष्मी दीदी ने जाकर माँ को यह बात बताई माँ ने मुझे बुलाकर कहा इस तरह असावधान रहने से संसार चलता है जिसमें इतनी भी अस, जितनी भी जितनी सावधानी नहीं, वह फिर संसार कैसे चलाएगा? तुम्हारे का बैग मेरे पास है, तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? मेरे कारण बताने पर ने उनके प्रति असंतुष्टि व्यक्त की मैंने मां से कहा आप इसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं एक आदमी तय करके उसके साथ कल चला जाऊंगा यह बात सुनकर मां अपने कमरे में चली गई उसी दिन दोपहर को माँ ने मुझे भीतर बुलाकर कहा यह चिट्ठी खोल कर पढ़ो देखो क्या लिखा है मैंने चिट्ठी पढ़ी बाग बाजार मठ से आए उस पत्र में जो लिखा था उसका मर्म यह था कि पूजनी शशि महाराज श्री श्री को एक बार देखना चाहते हैं और माँ उन्हें जैसी चिकित्सा कराने को कहेंगी वह वैसी ही चिकित्सा कराना चाहेंगे माँ ने चिट्ठी सुनकर कहा मैं और चिकित्सा की बात क्या कहूँ सरत राखाल बाबूराम हैं वे लोग आपस में परामर्श करके जो उचित समझे वही करें मेरे वहाँ जाने पर तो रोगी को वहां से हटाना होगा स्वामी रामकृष्णानंद जी टीबी की बीमारी से रोगग्रस्त थे उस समय वे उद्बोधन में निवास कर रहे थे माँ को उन्हें देखने के लिए जाने पर उन्हें अन ले जाना होता क्योंकि माँ के साथ अनेक महिलाएं साथ जाती इसलिए माँ ने वहाँ जाना अस्वीकार कर दिया क्या वह उसके लिए ठीक होगा ऐसे रोगी को ऐसी हालत में क्या वहाँ से हटाना चाहिए मैं नहीं जाऊँगी यदि शशि का कुछ अच्छा बुरा हुआ तो क्या मैं वहाँ रह पाऊँगी तुम समझा कर लिख दो मैं इसलिए नहीं आऊँगी अगले दिन प्रसाद पाने के बाद घर के लिए रवाना होने से पूर्व मैं माँ से विदा लेने भीतर गया तो देखा माँ अपने कमरे के बरामदे में बैठकर पान लगा रही है मुझे देखकर उन्होंने पूछा रघुवीर को प्रणाम किया